निज जो दाये रामचंद्र की जय करम हनुमान की जय भाई सब संत की जय दो तीन सौ छत्तीस के बाद असि कहि रही चरणी चरणि गहरा प्रेम गिरा समानी शनि शने हसानी बरबानी बहुविधि राम सासु सनुमानी विदा मांगत गोरी प्रणाम बहूरी बहोरी सहित चले रुराई मंजु मधुर मूर त्यूर यानी जरी हकारी बार बार भेट ही महतारी पहुँचा मही फिरे मिल ही बहूरी बढ़ी परस पर प्रीति न कुनी मिलत लगाई। लगाई। बाल लगाई, प्रेम विवस नारी सब सखिन सहित नमकीन विदे प्रणा विरव वासमांशिया रामचंद्र की जय करम सुत हनुमान की जय गुभ सर संतन की जय करेंगे करें जनक महाराज जनक के राजभवन में विदाई का कार्यक्रम चल रहा है इस समय भगवान श्री राम जी कारो भाई विदा के लिए वहां पहुंचे हुए हैं भोजन के बाद भगवान श्री राम जी ने कहा की हमें महाराज दशरथ जी ने विदा होने के लिए पठाया है इसलिए हम विदा चाहते हैं महाराज तक तो जाना चाहते हैं, अयोध्या जाएंगे भगवान की बात सुनकर के रानिया सब जो हैं बहुत प्रेम विवर्स होकर वो कहीं उनके मुख से बात नहीं आती फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके भगवान राम से इस प्रकार से कहा कि तुम तो वैसे ही ज्ञान निधान हो और सबकी गति तुम्हें मालूम ही है ये पुत्रिया प्राणों के समान सबको प्यारी हैं इनको अपने यहाँ की तरह से रखना इस प्रकार से उन्होंने यह अपने हृदय का जो प्रेम सीता के प्रति पुत्रियों के प्रति है उन्होंने व्यक्त किया और फिर भगवान राम की महिमा भी होगी कि आपको तो वैसे ही पूर्ण काम हो ज्ञान हो सबके गुण को करने वाले हो, दोषो को दूर करने वाले हो रखे। भाव भावों के भाव आपको प्रिय हैं, और आप करना हो ऐसी की गाई। आप हैं से से रही, रानी, ऐसा कह कर के उसने रानी ने सुनैना जी ने फिर भगवान राम के चरण पकड़ लिए बार बार उनको जो उनको जो है, है चरणों में लगती है वो तो प्रेम पंक जन गिलास मानी और ऐसा कहते कहते उनकी जो हो हो, शांत हो गई, बोल नहीं पाएगी तो कहते हैं कैसे हो गए रास्ते में जा रहा हो और दलदल में पैर फस जाए तो आगे बढ़ पाए कीचल में धस जाए इसी प्रकार से यहाँ प्रेम की दलदल में माने उनकी बाणी धस गई इसलिए आगे बोल नहीं पाते। मैंने प्रेम इतना अधिक हृदय में उमड़ा गले में प्रेम की भावना ऐसी आ करके भर गयी कि अब उनसे बोला नहीं जाता है ये प्रेम की दशा हो गई है अब ये सब वर्णन करके उनका प्रानियों का वर्णन जी का वर्णन तो सखियों का वर्णन सब करते हुए दिखाते हैं कि समय वहाँ करुणा छा रहे सब उस समय विदाई के बृह से सब दुखी है करुण रस की प्रधानता हो गई जगह जगह आदमी एक आते रहते हैं यहाँ विदाई के समय का ये करुण रस है उसका वर्णन हुआ। तो कहते हैं तो ये इनकी जो सुने जी की जो बात थी उसमें दो विशेषताएं बताई एक तो स्नेह सानी बचन उनके हैं, और दूसरे बरदानी। है स्नेह सानी बचन ये कि जब उनसे ये कहा कि सीताजी मुझे प्राणों के समान समानती हैं, तुम सबके हृदय की गति के जानते हो ये तो सब उनके हृदय में प्रेम रहा था उसका भी वर्णन है और बरबानी क्या है कि जब भगवान को बताया तो, तो तुम पूर्ण काम हो गुण ग्राहक हो तो सब बर वाणी है ये दोनों प्रकार की बातें उनकी वाणी में थी वो को उनको राशि कह देते है इस प्रकार से वो हो सुनैना जी बोली तो उनकी सुनैना जी की सुनी स्ने बात और बरवाणी उनकी ऐसी श्रेष्ठ वचन सुन करके बहु विधि राम सागवान श्री राम जी उन्होंने बार बार उनका सम्मान किया बहुत प्रकार से उनका सम्मान किया बहुत प्रकार सम्मान किया कि मैंने आप आपको तो माता हो आपको तो आशीर्वाद दो आप इतने होती हैं, हम तो आपके पुत्र के, के सम्मान है इस प्रकार से सब भगवान ने कह कह करके उनका माताओं का सम्मान किया और फिर कहने लगे कि अब हमको चलने दीजिए चलने की आज्ञा दीजिए राम विदा मांग तो पर जोड़ी भगवान राम हाँ और हाथ जोड़ करके जोड़ना ही मानो विदा मांगना मैंने उस समय भगवान राम ने हाथ जोड़ दिए इस प्रकार से कहते हुए कि मैंने चलने को तैयार हो गए विदा मांग रहे हैं कि चलते हैं। तो तीन प्रणाम बहुर बहुरी भगवान राम ने भी बार बार उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके हुए चलने को तैयार हुए तो उसी समय विदा तो मांगी उन्होंने चलने के लिए आज्ञा मांगी लेकिन अब कोई चलने के लिए कहता थोड़े की हमारी आज्ञा है तुम जाओ अब वो वहाँ पर जाने की आज्ञा कैसे देती है वो तरीका बताते है कि के शर्मा उन्होंने माताओं उन्हों ने आशीर्वाद दिया आशीर्वाद ही माने जाने की विदाई है जाते समय आशीर्वाद दिया जाता शिक्षा दी जाती है तो वही उन्होंने माताओं ने उनको की आशीर्वाद दिया तो उसी उन्होंने विदाई समझ ली कि हमारी विदाई हो गयी हमको जाने की स्वीकृति मिल गयी इसलिए उन्होंने फिर एक बार चलते समय फिर उनको प्रणाम किया अब भाई ने सहित तो चले रघुराई और फिर उसके बाद भगवान नाम चले और उनके साथ तीनों भाई थे तो वो भी सब साथ में चले इस प्रकार तो राज से राजभवन से भीतर निकल करके बाहर की ओर चलते इस प्रकार से इनकी विदा हुई अब उसके बाद सीता जी और तीनों उनकी बहनें वो भी सब बात में आती हैं उनकी भी विदा होती है अब उसका वर्णन करते है तो भगवान राम जब चलने लगे तो मध्य मधुर मृत तो अब वो भगवान राम से तो चले जायेंगे द्वारा देखने को मिलेंगे नहीं इसलिए उन्होंने माताओं उन्हों ने क्या किया भगवान के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर दिया जिससे कि अपने हृदय में धारण कर तो उसी प्रकार से उनका स्मरण करते रहेंगे तो भाई सबरानी और सबरानिया जो है प्रेम विफल हो गए प्रेम से परिपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गए और शिथिल हो अब ये भी सूचना इस प्रकार की है की जब इस प्रकार से मन में संवेद उत्पन्न होते हैं तो शरीर में शिथिलता आती है प्रेम का संवेक भी बड़ा प्रबल है स्नेह के संवेक के कारण से उसकी प्रबलता के कारण से उनके शरीर में शिथिलता शिथुलता के मैंने अब वे चलने फिरने में असमर्थ हुए शरीर शिथिल होता है तो चलना मुश्किल पड़ता है तो जब वो मैंने वो स्वयं से चल नहीं सकी तो उन्होंने सीता जी को स्वयं बुलाया उन धीरज गर्भ रह और सीताजी को बुलाया मानो सीताजी भगवान राम के पास वहां नहीं थी थोड़ी दूर नहीं तो उनको बुलाया और सीता जी के पास सुनैना जी स्वयं नहीं जा उनको क्योंकि सके उनको बुला क्यूँकी वो प्रेम के कारण इतनी विफल हो रही थी तो उनको चलना मुश्किल था तो इसलिए सीता जी को जब बुलाया तो सीता जी को ले आई सीता जी स्वयं भी उनके पास मां के पास नहीं और इनकी दूर थी।, थी तो उन्होंने उनको तो सीता जी को लाती है सुनैना जी के पास पहुँचाती है तब धीरज घरे कुरे हटारी और बार बार भेट ही माँ और सुनैना जी भगवान उनके सीता जी को साथ भेंटती है बार बार उनको बार बार हृदय ऐसी लगाती है और अपना जो है वो सर रुदन हो चल रहा है तब तो पहुंचा पहुँचा फिर मिले बहुरी अखिर सीता जी को पहुँचाती है थोड़ी दूर आगे तक ले जाती है और फिर दुखी होने लगती है फिर छाती से लगा लेती है ये इस प्रकार ऐसी जो, वो वो जो है वो होदाई के समय का जो दृश्य है की देखो इस प्रकार ऐसी सीता जी की विदाई हो रही है में फिर मिले बहुरी और बड़ी परस्पर प्रीतना थोड़ी और प्रेम तो था लेकिन इस समय प्रेम जो है जागृत होकर के प्रकट हो रहा है व्यक्त हो रहा है तो देखने है सीता जी के मन में सुनैना जी के प्रति कैसा प्रेम है सुनैना जी के मन में सीता जी के प्रति कैसा प्रेम है वो सभी साफ साफ दिखाई देता है तो इसलिए प्रेम जो है सुनो बढ़ रहा है तब तो पुनी मिले तो सखी ने बिलुआई और बाल बच्चे अभी खुन मिले तो सकनी बिलगाई क्या हुआ कि वो सीता जी बार बार सुनैना से मिलती है तो सकिया क्या करती हैं है तो सीता जी को सुने से अलग करते हैं और उनको आगे ले जाती हैं जिससे कि वो बाहर निकले और उनकी विदाई बहुत देर तक वहाँ रहने पर और विदाप करते रहने पर रोते रहने ऐसी उससे किसी प्रकार से आगे कार्य बढ़े स्थगित न हो और विदाई का समय भी बीता जा रहा था माना उसका भी एक मुहूर्त होता है विदाई का उसी के अनुसार ही विदाई हो रही थी तो उसका समय बिहा था इसलिए ये समय से विदा हो जानी चाहिए इसलिए वो सखिया सुनेना जी से उनको हटा करके बाहर ले जा रहे थे कैसे ले जा रहे की बाल बच्चे की घेनू लगाई अब इस प्रकार से जैसे कि बच्चे को जो छोटी नई ब्यायी हुई गाय हो उसको बच्चे से उसको अलग करो तो जैसी दशा बच्चे की और गाय की होती है वैसी दशा हो गई मैंने जी मैंने गाय के समान सीता जी उसके बछड़े के समान इस प्रकार से दोनों हो रहे हैं जैसे नई गाय बछड़े को गाय के बछड़े को अगर दूर करो तो गाय उसके पीछे लगती है जाने नहीं देती हटने नहीं देती ग तो उसी दस सदस्यों को देख करके कल्पना कर सकते हैं, इसी प्रकार से सीता जी जब जाने लगी तो उनकी सीता जी की माताएं सुनैना जी ये सब के सब उसी प्रकार से बिलात करती है उनको मानो छोड़ती नहीं है सखियाँ बार बार छोड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ती हैं। ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि सीता जी तो अपनी माता से सुनैना जी से मिली और मिलकर के उसके बाद शक्तियों से भी मिलती है सखिया है उनसे भी उनका बड़ा प्रेम है बार बार शक्तियों से भी मिलती है और फिर उनसे बार बार अलग होती है एक सखी से मिल करके दूसरे से मिलती हैं दूसरे से मिलकर के से मिलती है तो सखियों के साथ भी उनका वैसे प्रेम है जैसे माता और पुत्री का हो का उस प्रकार से उनका सबका प्रेम है और उनको सब कुछ छोड़ करके वो सीता जी को धीरे धीरे करके बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है कितनी देर में भगवान राम तो लगभग द्वार के बाहर निकले जा रहे हैं। अब उस समय जो है वो ये भी सब और सब के पास आ गए। अब थोड़ा जश बदलता जाता है सब और सखन सहित रहने वाला अभि के समय सब सखियां, सब रनबास मन सब रानिया सब प्रेम के विवर्ष होने के कारण से सब दुखी थी, थी, थी। करुणा विरह निवास ऐसा लगता है की विदेहपुर में जनकपुर में करुणा और बिरह ने निवास कर लिया। करुणा इस समय जो दुख है उसको मान लो करुणा है और विरह सीता दुख जो वो वो हो का दुख है तो ये सब गिरह और करुणा इन दोनों ने जनकपुर में निवास कर निवास करने में टिक गए जाने वाले नहीं सामान रूप से कैसा होता है किसी को थोड़ा दुख हुआ उसके बाद दुख, दुख दूर हो जाता है मैंने दुख चला गया फिर कभी दुख आ गया और फिर चला गया तो दुख ऐसे आता है जैसे कोई अच्छे आया और चला गया लेकिन कभी कभी कोई आ करके बिल्कुल टिक जाए जाए ही नहीं तो अब इस प्रकार की स्थिति गई करना और गिरा आ करके मैंने जनकपुर में बासही करने लगे रह गई अब इसके बाद भगवान श्री राम जी की विदा हो जाती है बरात चली जाती है सीता जी चली जाती है पुतलियाँ सब चली जाती है तो उसके बाद में अब उनके सबके जाने के बाद बराबर सब दुखी ही दुखी रहते हैं। बराबर करना बराबर ग्रह बना ही रहता है तो इसके मन इनके विदा के बाद तो ग्रह और दुख्य बना ही रहना है इसलिए मन उसने यहाँ पर अपना पैर जमा लिया है यही टिक गया है रहने लगा इस प्रकार का वर्णन कियाके तो मैंने सब जनकपुर में सभी समय विदाई के समय दुखी है राजभवन में भी स्त्री पर सभी सीता जी के इस समय विदाई के समय, समय सभी दुखी हैं उनकी सब दुख का इस प्रकार के रूप बनता है अब दुख और वर्णन करने के लिए मानी करना रस का और अधिक परिपाक लोगों को सुनते सुनते मन में करना आ भी जाए श्रोताओं के मन में भी इसलिए उसका और वर्णन आगे करते हैं कैसे सुख सारी का जान की जाये कनक निरा कुल गये सुन धीरजी परिहर ही नये बिकल खग मृदय भाती मनोज साह कैसे कही जाती बंद समेत जनक कब आए प्रे नोम लोचन जल छाये अब लोक धीरता भागी रहे कहात परम विरागी लीन राय उन की ज्ञान की सब सच्चे महामर जा न अवसर जाने भार ही भार लाई सज सुंदर काल की मंगाई परिवार सब जानस लगन नरे कुर चढ़ाई पाल सुमेरे सिद्ध गणेश सु। गणेश सिंहा राम की जय पवन सत मान की जय लो भर संत नी जय जब सब सीता जी वगैरह सब उनकी बहनें और ये सब माताएं सखिया सब उनको लोकर के द्वार के पास पहुंच गयी तब वो राजभवन में भीतर अंतापुर में सन्नाटा छा गया वहाँ कोई नहीं उस समय वहाँ पर सोने के पिंजरों में तोतार मैना जो सीता जी ने पाले थे वो वहाँ अकेले रह गए अब जब देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो वो सीता जी को बुलाने लगे तो उनके कहते है की शुभ सारिका जाने की जाए सीता जी जयम ने काले थे सीता जी ने तोता और मैना काले थे कनेक पिंजरा ने रात से पढ़ाए सोने के पिंजरा में रखकर करके उनको पढ़ाया था मैंने उनको बोलना सिखाया था तो उसी प्रकार से अब वो बोलते वो जब सीता जी कहीं चली जाती थी तब वो तोता मैना उनको बुलाते थे तब बुलाते सीताजी उनके पास पहुँच जाती थी लेकिन अब वो तोता मैना चिल्लाते है उनके सीताजी को बुलाते है लेकिन सीताजी वहाँ पहुँचती नहीं तो वो बहुत दुखी होते हैं तो कहते व्याकुल तो समय सीता जी के मानो दुख से दुखी हैं और वो भी बार बार सीता जी को बुलाते हैं कहते हैं कहा भाई दे भाई दे कहा है भाई दे है <clears throat> तो उनको जैसे वो बुलाते हैं तो सुन धीरज परिहरे में तो कहते जब उनका इस प्रकार से तोता महनों का बोलना कोई सुनेगा तो हला किसका धैर्य नहीं टूट जायेगा मैंने सब धेरी हो जाए मैंने उनको भी सब दुखी हो जाए जब तो मैनों को इतना ज्यादा दुख है दुख तो मनुष्यों की तो बात ही है इसलिए इस प्रकार से कहते हैं कि उस समय बिरा दुख का दुख उनके सीताजी के जाने की विदाई के, के समय तो सब प्रकार सभी लोग दुखी स्त्री पर सब दुखी है नगरवासी सब राजभवन की सब स्त्री सब क्या दुखी है और इसी प्रकार से तोता मैना जो है वो अभी तक सब दुखी है तो भाई विकल्प यही भांति जब खगन मत की दशा ये है पशु पक्षियों की दशा ये तो मनुष्य दशा कैसे कही जाती तो भला मनुष्यों को समय दुख कितना अधिक हुआ होगा उसका कौन बता दो मैंने वो सभी बहुत दुखी थे मनुष्यों को उनसे भी ज्यादा दुखी थे इसी समय अब जब देखा की सब भगवान राम बाहर निकल आए हैं भाई सब बाहर निकल आए हैं सीताजी वगैरा ये सब भी द्वार प्रकाश आ गए है तब जनक जी जो है वो बाहर थे द्वार के बाहर थे वो अब अंदर आए वो भी विदाई के समय जी के पास ऊपर से चले उनको भी विदा कराना था इसलिए वो पहुंचे हुए बंधु समेत तो जनक के तब आए बंधु समेत तो मैंने जनक जी के भाई वो भी और जनक जी भी दोनों ये वो वहां पर उस समय विदाई के समय सीता जी के पास आए और प्रेम उम्र लोचन जल छाये उनके आँखों में भी आंसू आद उनके हृदय में भी प्रेम होना था अब किसी आज करते है की ये तो विधेयन राजा जनक हैं, ऐसे ज्ञानी होकर के भी विदेह होकर के भी इस समय जो ये सीता जी का वियोग हो रहा है समय उनको विदाई दे रहे हैं तो उस विदाई के कारण फिर भी दुखी हो रहे हैं उनके आंखों में फिर भी आंसू आ गए तो कहते हैं धीरे भागी वैसे तो बड़े धैर्यमान थे लेकिन जब सीताजी को देखा और उनकी विदाई को देखा तो उनको धीरता उनकी भाग गई माना हो गए धैर्यहीन हो गए भागी के मैंने भैर्य नहीं रह गया उनको और रहे कहावत परम विरागी क्या तो पहले तो बड़े ज्ञान मानी विराग्य वैराग्यमान ज्ञानवान कहलाते थे लेकिन अब इस समय बस आइए तो इस प्रकार का जो है ये लोक संसार जो है वो ऐसा ही है जहाँ उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति मेरेपन का भाव होगा तो दुखी जरूर हो तो गए इसी को लौकिक दृष्टि माया भी देते अगर ज्ञानी व्यक्ति को भी दुख होने लगे और अगर वैराग्यवान व्यक्ति को भी विरह का दुख होने लगे तो फिर क्या वैराग्य है क्या ज्ञान है कहना चाहते संकेत करते हैं नहीं लेकिन फिर भी जो ज्ञानियों का चित्ता रही तुलसी दूसरी जगह कहते हैं कि देखो महाराज तो बड़ी विचित्र है वो ज्ञानियों के चित्त का भी हरण कर लेते तो ज्ञानियों के चित्त का हरण कर लेने के माने ज्ञान ज्ञानमान जैसे धैर्यवान है आत्मज्ञान में परमात्मा ज्ञान में स्थित रहने वाले हैं तो परमात्मा भुला जाता है उनको फिर जो परिस्थितियाँ बाहर की हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं उन लोगों को इस प्रकार से भी दुख भी होने लगता है क्रोध आदि भी उत्पन्न होने लगते है भय चिंता भी उत्पन्न कर देते हैं इस प्रकार से ज्ञानियों को ये माया जो है माया का जो माया के कार्य के है माया का कार्य यही है की मोह उत्पन्न करना माया का कार्य यही मोह उत्पन्न करके खुद दुखी कर देना काम को तो लोग इत्यादि इन विकारों को उत्पन्न कर लेना इस माया के कार्य माया के कारण जब तक व्यक्ति व्याकुल रहेगा तब तक उसकी बताएं होती है तो ये कहते हैं माया की प्रबलता इतनी अधिक है कि सामान्य लोग जो अज्ञान में है वो तो 24 घंटे माया में रहते हैं उनको तो बात ही क्या वो तो दुखी भय चिंता के साथ उससे पीड़ित रहते ही रहते लेकिन जिन लोगों को ज्ञानी हो गए आत्मज्ञान होगा वैराग्यवान भी हो गए ऐसे व्यक्तियों को भी ये माया छोड़ती नहीं कभी कभी जो है वो भी इनको भी घेर लेती है अब ये है कि सदा नहीं माया घेरेगी तो कभी न कभी घेर लेगी, कभी न कभी प्रारब्ध उदय होगा ऐसा उस प्रारब्ध के कारण से कहीं ना कहीं कोई ना विकारोत्पन्न हो जाएंगे कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां इस प्रकार की आ जाएंगी जिसको बुद्धि को कर देंगी और उसका बहराग हवा हो जाएगा ज्ञान उसका जो है वो धुल हो जाएगा जैसे की सूर्य तो खूब चाहे चंपे और स्वयं प्रकाशवान सूर्य भी है और इतना चमके इतना चमके उसके ताप के उसके प्रकाश में उसकी धूप में लोग बिलबिलाएं लेकिन ऐसे सूर्य के ऊपर भी बादल तो आ ही जाता कभी कभी बादल तो ढकी इस प्रकार से जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं ऐसे माया भी घेरती रहती है ज्ञानी व्यक्तियों को भी घेरती है शास्त्र कहते हैं जब तक शरीर धारण किए हुए और जब तक प्रारब्ब है तब तक ये सब लक्षण देखने में आते हैं इसके माने नहीं कि वो ज्ञानी वैसे ज्ञानी नहीं है ज्ञानी तो अपने स्थान पर है लेकिन ये ऊपरी ऊपरी प्रभाव व्यक्ति में आते रहते ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस को जब अंतिम समय में उनको कैंसर वगैरह हो गया विवेकानंद जी भी इसी प्रकार से अंतिम समय में अपने जब वो बीमार पड़े तो बीमारी के कारण से कष्ट शरीर में होने पर ये लोग कढ़ाते थे वर्णन इस प्रकार शब्द को लिखा जिन्होंने देखा वो हैं। बहुत जनों की बातें तो है नहीं वो कहते भी थे राम रामकृष्ण भी कहते थे कारण से तब दूसरे लोग समझे देखो ऐसे ज्ञानी होकर के भी ऐसे परम हम सुध पुरुष होकर के भी ये भी कढ़ाते हैं ये भी दुखी होते हैं तो ये क्या माऊंगा तो मैंने ज्ञान अपने स्थान में तो है ही है लेकिन अन्य लोगों को देखने में ये विकार भी आते है माया अपना कार्य करती रहती है शरीर जब तक है शरीर के धर्म दे भरे के तो तो मैंने ज्ञानी अज्ञानी सबको होते हैं ज्ञानी ज्ञान से मूरख भूत प्रकार से ये प्रभाव जो है माया के प्रभाव जब तक शरीर है तब तक चलते रहते हैं अज्ञानी व्यक्ति तो ये समझता भी नहीं अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञान में रहेगा और जो दुख होंगे या जो भय चिंता के लिए उत्पन्न होंगे उनको स्वाभाविक मानता रहेगा और वो कभी भी उनसे छुटकारा पा करके आनंद का अनुभव ज्ञान का आनंद जो है उसे प्राप्त नहीं होगा उसे अनुमय नहीं होगा लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सदा ज्ञान में ही रहेगा ज्ञान का आनंद भी प्राप्त करेगा लेकिन कभी कभी प्रारंभ के भोग के रूप में बुद्धि के स्तर पर शरीर के स्तर के ऊपर माया का प्रभाव भी देखने में आता है लेकिन कोई क्या करे संसार को उसमें जब देखता है तब ज्ञानियों को भी दोषी मान लेता है कहते क्या ज्ञान है जब इस प्रकार का कार्य करते हैं जब इस प्रकार का बोलते है तो भरा क्या ज्ञान है ऐसे उनके ज्ञान की निंदा करते ज्ञान की कोई निंदा नहीं ज्ञान तो फिर भी रहता ही रहता है इसलिए यहाँ पर दोनों स्थितियां हैं जनक जी है ज्ञानमान है वैराग्यमान है।, है और ऐसे ज्ञानमान जिनको तो विदेह कहते हैं शरीर में भी उनका नहीं है देहाभिमान भी, भी उनको नहीं है कोई देहाभिमान नहीं विदेय मे आत्मभाव में स्थित है आत्मज्ञानी है।, है इस प्रकार से जनक की दशा है लेकिन जनक जी भी अगर शरीर धारण किए हैं शरीर चंदा भले ही विदे तो उनके साथ कारद्ध भी है और उस प्रार्ध का परिणाम भी है। वो भी देखने में आता है। कि वो उनको सीता जी के साथ में सीता जी का जब विदाई उनकी होती है हो, तो वो भी दुखी होते हैं। इसलिए एक तो पहले वैराग्य की बात कही कि रहे कहावत परम विरागी तो उनका वैराग्य भी उड़ गया हवा हो गया मैंने उस समय मोह उत्पन्न हो गया सीताजी के साथ और दूसरी बात ये लीन गाये जाने की और सीता जी को जनक जी ने अपने हृदय से लगा दिया और फिर राशि क्या कहते हैं फिर क्या हुआ कि मिट्टी महामर्जात ज्ञान की ज्ञान की मर्यादा ही गई। मैंने ज्ञान की मर्यादा क्या है जो ज्ञानी होगा उसे काम तो होंगे नहीं उसे दुख होगा ही नहीं सदा आयु नहीं रहे तो ये ज्ञान की मर्यादा है लेकिन इस समय वो ज्ञान की मर्यादा भी टूट गयी मैंने ज्ञान आच्छादित हो गया इस समय मोह प्रबल हो गया और वो सीता जी के दुख के साथ में वो भी दुखी हो गए आप उनकी आसवा तो शास्त्रों में ये सब बात समझाने के लिए बहुत प्रकार से प्रयास किया गया कि जो भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग हैं जीवन की पूर्ण अवस्था प्राप्त है वो किस प्रकार के उनके अपने आप में कैसी बसा है और दूसरे लोग उनका जो कुछ अवस्था को प्राप्त नहीं है उनका आकलन कैसे करते हैं वैल्यूएशन कैसे करते हैं किस दृष्टि से उनको देखते हैं तो जिनकी जैसी दृष्टि होती है उतना भर उनको दिखाई देता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जैसा उनको जितना भी उनको दिखाई देता है जितनी उनकी बुद्धि परमांश को दुखी देखा देखा हाय आय देखा तो उन्होंने उतना ही देखा उसके आगे तो उनकी दृष्टि जाती नहीं इसलिए रामकृष्ण भाषाओं में क्या है क्या वो शरीर ही रामकृष्ण परमांश वो जो उनका आत्म स्वरूप है परमात्मा स्वरूप है उनको दिखाई नहीं देता उसमें इसलिए वो तो उनको देख करके भी ऊपरी रूप देख करके बस उतने ही को समझ लेते हैं। बस ऐसा ही है और क्या अगर उनको रामकृष्ण परमहंस को समय रोते हुए विलक्त हुए कहें और कोई कहे कि भाई तुम जरूर देख रहे हो कि दुखी है लेकिन दुखी नहीं है ये तो अपने आत्मा आत्माचान में मगन है परमात्मा भाव में स्थित है और कहा सामने दिखाई देता रो हूँ कह तुम्हें तो इतना ही दिखाई दे रहा है रो रहे है लेकिन अपने आत्म स्वरूप स्थित करके कैसे परमानंद में स्थित है कैसे ज्ञान माने वो तुम्हें कहाँ दिखाई देता है अरे कुछ नहीं ऐसा कुछ सब बेकार की बात है तब जो इसको जितनी दिखाई देगा बस वहीं तक मानेगा मानेगा नहीं इसलिए दारदा शास्त्रों ने आता ज्ञानी की गति ज्ञानी ही ज्ञानी ही जानते हैं जो स्वयं ज्ञानी होंगे वही जानेंगे कि ज्ञानियों की, की क्या गति है क्या गति है की माने वो अपने आप में ज्ञान में स्थित उनका वैराग्य कैसा है उनका ज्ञान कैसा है और अगर उन पर से व्यवहार में कुछ अन्यथा भी दिखाई देता है तो वो कैसा क्यों है उसका क्या कारण है प्रार्थ उसका या परिस्थितियाँ है या माया का भी अपना प्रभाव चलता रहता है वो भी है तो ये सब जो जानने वाले जानते हैं तो दोनों तुलसीदास वैराग्यमान तो है ज्ञानमान तो है लेकिन इस समय इनका ज्ञान इनका वैराग्य इस समय आच्छादित हो गया और वो ज्ञान की वैराग्य की मर्यादा मनो टूट गई तो समझावत सब सचिव सयाने अब उस समय जब जनक जी की ऐसी दशा देखे, तो और लोगों को तो ज्यादा चिंता हो वो जनक जी को समझाने लगे समझाने लगे क्या अरे महाराज आपको तो इतने ज्ञानमान हो ये तो विदाई लड़कियों की छोटी होती ही है, अब इनके विदाई में तो होने की ज़रूरत है? ऐसे समझाने लगे मानी जनक जी को उनके ज्ञान की याद दिलाने लगे और ये भी बताने लगे ये तो पुत्रियों किस प्रकार विवाह होते ही रहते विदाई होती रहती है उसके पीछे ज्ञानी लोगों को रोने की क्या जरूरत है धैरी धर्म धारण करने के लिए उनसे मानो कहा तो बार, ही बार तो ये कहते तो सब मंत्री लोग अब राजा से कौन बोले कौन समझावे उनको तो मंत्री समझा सकते तो मंत्रियों ने अपना कर्तव्य पालन किया सयानी को मैंने बुद्धिमान जो वहाँ बुद्धिमान मंत्री थे उन्होंने राजा जनक को समझाया इस समय विदा का समय हो रहा है अब इनको जाने दो विदाई के लिए इनको बैठा लो उनके पालितियों पर अब विदा होने को तो ज्यादा इनके समय में जितनी देर उनको जो है इस प्रकाश करेंगे दुखी होंगे उतने ज्यादा ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं तो जनक जी ने भी क्या किया कि तीन विचार न अवसर जाने तो जनक जी ने भी देखा कि हाँ इस समय विदाई के समय में इस प्रकार ऐसी और ये भी समझा कि इस पर ये नहीं करना था। तो फिर बार में बार छावर लाई और सब सुंदर पालकियाँ मंगाई बार बार सीताजी को हृदय लगाते हुए बाहर ले गए और फिर वहाँ बने माताएँ रही पीछे और सत्या रेगी पीछे अब जन, जन, जनक जीवन को सीता जी को और पुत्रियों को सबको लेकर बाहर गए और वहाँ पालकियाँ पहले तैयार थी उन पालकियों को कहा जाओ दरवाजे के सामने तो वहाँ पर जहाँ कहीं तो थी वहाँ से लाकर बाहर लोग पालकियों को बिल्कुल द्वार के पास ले आए और सीता जी वहाँ से द्वार से निकाल करके पालकियों में बैठा दिया तो साफ सजी सजाई पालकियाँ तैयार थी पहले जाने के लिए बुदाई के, के लिए तो बस प्रेम दिवस परिवार सब जान से लगन नरेश पूर्ण चढ़ाई में तो पूर्ण चढ़ाई पालक मैने राजकुमारियों को जनक जी ने पालकियों आरोप बैठा दिया प्रेम दिवस परिवार सब उस समय सारा परिवार प्रेम के दिवस है मैंने समय प्रेम के कारण ऐसी सबके आंसू आ रहे हैं सब अपने अपने आंसू पहुँच रहे हैं सब दुखी है सबके चेहरे में से यही दिखा देता है लेकिन जान सुन नरेश लेकिन जनक जी ने देखा की लगन विदाई का ठीक समय आ गया है इस समय विदाई होनी चाहिए लगन पार नहीं होना चाहिए समझ करके फिर बैठा ले दिया था और उनको तो बैठ करके और सोमे सिद्ध गणेश सोमेरे सिद्ध गणेश चलते समय गणेश जी का स्मरण करते हैं उनकी वंदना करते हैं तो उनको वंदना करके उनको प्रस्थान कराया अब जब वो करने के लिए ने पालकी उठा ली कंधे पर अब जनक जी ने उनको ऊपर करके उनके बराबर आ गए तो पालकियाँ भी चलने नहीं दी उसी जनक जी आरोप उनके पुत्रियों के पास पालकियों में बैठे हुए उनसे इस प्रकार से बोलने लगी दही धारण करके अंत में शिक्षा भी दी आशीर्वाद भी दिया बहुत भूपा समझाई भूत बने जनक जी जनक जी ने और ये भी समझ लो कि उनके साथ में कुछ ध्वज हैं, उनके भाई उन्होंने भी सुझाई समझाई बगोचन में सभी पुत्रियों को समझाया क्या समझाया नारी धर्म को तो सिखाई, उनको नारी धर्म सिखाया और कुल की रीत सिखाई नारी धर्म के माने स्त्री के धर्म सामान्य धर्म है वो और फिर स्त्रियों का फिर हर स्त्रियों का अपने अपने कुल का भी धर्म है जैसे अपना स्वधर्म होता है ऐसे कुल धर्म उनका मनुष्य धर्म है और सभी स्त्रियों का जो धर्म है और वो नारी धर्म सामान्य धर्म है ये सब दोनों प्रकार के धर्म की शिक्षा जनक जी ने अपने सब पुत्रियों को दी नारी धर्म में जैसे कि पहले क्या आए हैं उसी प्रकार ऐसी मैंने बताया कि तुम जाकर के वहाँ जाओगी तो तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए तो तुम इस प्रकार पुत्रियों का जो विवाह होता है तो उनको अपने ससुराल में जाना ही होता है वहाँ रहना ही होता है और फिर तुम्हारी ससुराल जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तुम्हारे पति तो बहुत ही ज्ञान निधान ऐसे निधान गुण निधान है मैं वहाँ पर किसी प्रकार का दुख नहीं होगा महाराज दशरथ भी इस प्रकार चक्रवर्ती राजा हैं, उनके यहाँ भी हमसे भी ज्यादा राज्य वैभव यहाँ से भी ज्यादा वहाँ अधिक है वहाँ रह करके तुमको और अधिक सब प्रकार होगा कहीं माताएं भी और परिवार में भी वहाँ कहीं तुमसे कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिसके कारण तुमको दुख हो लेकिन तुमको भी चाहिए कि तुम सबकी सेवा करती रहो सबके साथ सद्भाव रखो प्रेम भाव रखो इस प्रकार से सब शिक्षा उनको कुल धर्म के बना छो को छतरी-स्त्रियों को क्या करना चाहिए इस प्रकार से उनका छात्र धर्म भी उनका स्मरण दला करके उनको स्मरण दलाती रहे की देखो ये छत्रानी स्त्री किस प्रकार अपने पति के साथ में रहती है समाज की सेवा करना पुरुषों का धर्म होता है उसके लिए उनको युद्ध भी करने पड़ते है उस स्त्रियों को उनको पुरुषों को अपने धर्म के पालन करने से विमुख नहीं करना चाहिए उत्साहित करते रहना चाहिए छत्री स्त्रियों को छत्राणियों को अपने पतियों को चाहिए तो वो धर्म रक्षा के लिए युद्ध करें के लिए उनके लिए प्रेरणा देते उत्साह देते उनसे ये न कहे अरे ये धर्म होता तो होने दो तुम कहाँ मरने जाओगे तुम कहा चिंता में मर दो सुन ऐसा मत कर ऐसा नोट ये स्त्रियों का धर्म है इसलिए जो छत्राणी स्त्रियाँ है उनका कुल धर्म वो भी सब जन जी ने उनको समझाया इस प्रकार संचे जन जी उनको शिक्षा देते रहे, रहे और फिर उनको बहुत उनको बात उनके कर जो सीता जी के थे स्वच्छ सेवक दिए प्रिये से सीताजी के सेवक सेवक जो थी और जो बहुत प्रिय थे जो उनके अनुकूल व्यवहार करते रहते थे बड़ी उनकी सेवा करते रहते थे उन सबको सीता जी के साथ उन्होंने भेज दिया और सीता जी से भी कह दिया और जो पुत्रिया उनसे भी कह दिया कि तुम्हारे तुम्हारे साथ ही है तुम्हें जो जरूरत पड़े रास्ते में या कहीं तुम कह सकते, तुम तुम सकते हो ये सब काम तुम्हारा करेंगे इसलिए जन तुमको साथ कर दिया और संतुष्ट कर दिया उनको चलत प्रवासी सीता जी को चलने पर प्रवासी जितने अब प्रवासियों की बात आई अभी तो निवास की बात थी निवास के बाद वो हुआ अब जब आगे चल करके पालकी आगे बढ़ने लगी और भगवान राम जी निकल के बाहर आगे चलने लगे तो तो तो तब उस समय नगर वासी जो वहाँ सब खड़े हुए थे वो सब देखने के लिए आए थे विदाई के समय तो वो भी सबके सब व्याकुल सब होने लगे गणित जी को इस प्रकार से सीता जी से मिलते देख करके गणित जी को दुखी देख करके सीता जी को दुखी देख करके ये सबके सबासी भी सब दुखी होने लगे और हो ही सबों शुभ मंगल राशि लेकिन जाते समय अच्छे मंगल हो रहे शुभ मंगल हो। मैंने प्रस्थान करते समय मंगल होना चाहिए मंगल के मैंने सगुन के चिन्ह दिखाई देना चाहिए तो कहते हैं सब सगुन के चिन्ह जैसे बरात आई थी तब तक ने जितने प्रकार के सगुन होते हैं सब सगुनों की लिस्ट बता दी पूरी पूरी बीस पच्चीस जितने भी सगुन होते हैं सबके नाम जना दिए अब कहते है यहाँ पर सबके नाम नहीं जनाते लेकिन कहते हैं उसी प्रकार की बरात यहाँ से चलने लगी तो फिर सब शगुन होने लगी वो सब मंगलकारी सगुन जो है सूचना देने लगी अब भूसर सचिव समेत समाजा संग चले कहता मैंने राजा मैंने इसके माने की भगवान दाम और ये सबकिया जो विदा कराने आये थी सब आज आगे चल दिए और पीछे पीछे राजा जनक चले उनको विदा करने के लिए चले मैंने ऐसा नहीं कि राजा जनक ने द्वार को विदा कर दिया उनके साथ साथ विदा करने के लिए बहुत दूर तक उनके साथ तो जब राजा चले तो उनके साथ में भूसुर के माने विप्र लोग भी उनके साथ में मंत्री भी उनके साथ इन सब को लेकर के पहुंचा राजा इन सबको साथ में लेकर तो के राजा जनक उस बरातियों को पहुँचाने के लिए इधर तो ये सब इनको पहुंचाने के लिए चल दिए और महाराज दशरथ अब इसके महीने ये सब लोग जहाँ महाराज दशरथ थे और जहाँ बराती थे वहातियां भी पहुंच गयी भगवान राम भी वहाँ पहुँच गए और फिर तो सब वो भी खड़े हुए हैं और भी सब को देख रहे हैं तो अब ये चित्र समय का है उस तो समय क्या हुआ तो दशरथ बिक्रोले सरदी ने अब उस समय काशरथ जी की तरफ दशरथ जी वहाँ थे बिक्र बोले सर जी ने सब बिप्रो को उन्होंने बुलाया और माने ने की ने, फिर उनको दान दिया बिक्रो और उनका मान भी किया मन मैंने उनको सबको प्रणाम किया आदर उनका सबका किया बिक्रो इस प्रकार से महाराज दशरथ बिदाई के समय एक बार उन्होंने बिप्रो सब दान से तो बांधे और चलने सरोज धूल और उन के चरणों की धूल अपने सब पर धारण की मैंने ये उनको आदर दिया उनको प्रणाम किया इस प्रकार चलते समय जो यहाँ जनकपुर के लोग थे उन सबको तो विदा सब कर नहीं था इसलिए सबको प्रणाम करके जो चलते हैं तो महीपाई और सब विप्रो ने आशीर्वाद भी दिया राजा महाराज दस को तो फिर ये जो है महीप प्रसन्न होकर के चले अब देखो तो सब वहाँ पर जनकपुर वासी और जनक जी भी दुखी और जितने पहुंचाने जा रहे हैं वो सब थी लेकिन तो सब प्रसन्न देकर विवाह संपन्न हो गया और पुत्रियों की विदा भी करा ली और उनको सब सबको लेकर के जा रहे हैं और जैसा जैसा बरात जैसी होनी चाहिए वो सब कार्य सब मंगल में पार्य सब भली भाई सम्पन्न हो गया इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रस्थान करते हैं दूसरी बात ये भी की जो चलने वाला व्यक्ति है यात्रा करने के लिए जो निकलता है तो उसको शगुन तो बहुत से होते ही और होते हैं जब जा रहा है तो शगुन भी हो सकते हैं लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा सगुन जो है मन की प्रसन्नता यदि यात्रा प्रारंभ करने वाला प्रसन्न मन से चलता है तो ये सबसे बड़ा सगुन है मैंने भीतर से ही सगुन आ रहा है परमात्मा की माने मंगल की सूचना है इसलिए महाराज दशरथ के चल रहे हैं तो मुदित मन से चल रहे हैं। तो ये भी एक सगुन की सूचना है तो सुमर गजानन की ने पयाना अब महाराज दशरथ ने किया। प्रयान किया मैंने प्रयाण किया चल दिया वो भी आगे बढ़ते है जब चले महाराज दशरथ जी तो सुमर गजानन मैंने उन्होंने भी वंदना उनका स्मरण करके यात्रा प्रारंभ करते है अमंगल मूल सबुन भय नाना और सब सारे सबुन हुए जो मंगल की सूचना देने वाले थे वो सब सबुन भी होने लगे इस प्रकार के विदाई वहां से होती है तो सुर प्रसून हरसी और कर अक्षरागान सुर प्रसून बरसाई देवता लोगों से समय कुल बताने नहीं, नहीं। करें अक्षरागाम अक्षरायें भी आकाश में वो भी गा रही वहाँ पर और चले अवधपति अवधपुर अब अवध करवधल महाराज दशरथ जो है वो अवध के राजा हैं, इसलिए अपने राज्य में जा रहे हैं उनके अपने अपने राज्य में ही राजा की शोभा है महीना है तो अपने राज्य की तरफ चल रहे और मुझे निशान अफल कहते हैं की राजा जो चले हैं, तब तो वो सब प्रसन्न होकर के चल रहे बजाय निशान मैंने बागे बचते जाते ये भी है की जब ये सीता जी बाहर निकली और जब यात्रा के चलने को ही विदाई होने लगी उस समय बागे बजने लगी उनके महाराज दशर के साथ बाजा बजाने वाले जो आए थे वो भी बाजा बजाते हुए सीता जी की विदा कराते हुए लेकर के उनको चल दिए इस प्रकार वो सब बराती चल दिए महाराज दस चल दिए पालकियाँ चल दीं, भगवान राम भी बतो आरोप बैठ सवारियों के सवार करके वो भी चल दिए और जनक जी उनके पीछे उनको विदा कराने के लिए अब उनके साथ चले जा रहे है <laughs> अब वो नगर के बाहर चले जा रहे हैं पहुँचने लगे तो भी जनक जी उनके साथ हुए चले जा रहे है देखिए एक और आगे करीब ने तेरे तेरे सकल भूषण बसन ही राखी बहुरी बहुरी को सलपति कहा के प्रेम में बस न सुहाए। फिर चाहे कहा भूपते बचन सुहाये फिर महीस दूर बड़ी आए राव बहोरु परि भय ठाड़े एम प्रवाह बिलोचन बाघे तब बोले कर जोरी बचन सने सुधाजन बोरी कर बनाई महाराज मुहिदीन बड़ाई कौशल तो पति समझी सजन सन माने सब धाती ने परसे समाति परसिनयप समापी कर चंद्र की जय पवन सुनुमान की जय भय सदसन की जय अब जब बारत चलने लगी तो उधर से पीछे तमाम लोग भी इधर के भी सब पीछे पीछे होली उनके जब महाराज जी जनक जी जा रहे हैं मंत्री लोग जा रहे हैं विप्र लोग जा, जा रहे थे और उसके बाद फिर तो और जितने माधव सूत बंदीजन भिक्षु ये सब के सब उनके सब पीछे चल रहे थे फिर उन्होंने क्या किया नृत्य महाजन फेरे जो नगर के श्रेष्ठ लोग थे महाजन लोग के माने सीनियर लोग जो नगर के थे वयोवृद्ध धनी मानी सम्मानी पूज्य व्यक्ति थे उन सब को तो महाराज दशरथ ने क्या किया विनय कर फेरे उन सबके हाथ जोड़े और उनसे कहा भगवान अब आप हमारे साथ में चलो अब आपने तो डर इस प्रकार से उनको गिनती करके हाथ जोड़ करके उनको वापस दिया वो तो इस प्रकार से चले गए लेकिन अब जो भिक्षुक थे या बंदी के नित्यादी थे उनको सबको महाराज दर्शन बुला करके उनको दान भी दिया सादर सकल मांगने तेरे मांगने मैंने भिक्षुप लोग उनको भी सबको दादी बुलाया और भूषण भसन बाजी ने जो भिक्षुक थे उनको सबको भूषण दिए मैंने आभूषण दिए वस्त्र दिए घोड़े हाथी ये सब उनको दान में दिए जो जिसने मांगा जो चाहता था उसको सबको दिए और प्रेम को सुखा सभी ने इस प्रकार ऐसी उनको रोका मैंने अपने साथ नहीं चलने दिया उनको वहीं रोका खड़ा किया ये सब उनको दिए और उनको प्रेम को से अपने मैंने प्रेम भी प्रदर्शित किया उनके प्रथी। उनके प्रथी। ऐसा नहीं की उनको डाटा फटकार रहा हो की कहा चले आ रहे हो साथ में मैंने प्रेम पूर्वक उनसे बात की और ये सब दान तैयारी दिया और उनको समझा बुझा करके उनको भी वापस किया बार बार जो दावल उसमें जो गंदी महागज लोग थे वे लोग बार बार महाराज की जगकार बोलते रहे और उनकी गुण गाथा सुनाते रहे वहाँ पर खड़े हुए फिर सकल राम ही में फिर वो भगवान शिवान जी के सुंदर स्वरूप को देख करके अपने हृदय में धारण किया और फिर मैंने वापस हो गए मैंने अब ये विक्षुक लोग भी यहाँ से वापस हो अब यहाँ पे तो बुरदावली करने वाले वो भी वापस हो गए नगर के जो लोग वहाँ से खड़े हुए विदाई देख रहे थे वो भी सब वापस हो गए अब वो वापस हो गए अब उसके अब वो महाराज दशरथ जनक जी से भी कहते हैं कि आप भी वापस हो जाओ है उनसे कहते हैं आप यहाँ तक हमारे साथ चलोगे बहुर बहुर कुशल पट चाहे और जनक प्रेम बस फिर नही जनक जी प्रेम इतने बिवश है की वो वापस नहीं हो रहे हैं इतने सब लोग वापस हो रहे हैं जनक जी फिर जैसे ही महाराज दलते हैं बराती तो और आगे बढ़ते हैं जनक जी मंत्री लोग ये सब उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते जाते हैं रुके नहीं है महाराज दशरथ जी ऐसी बार बार रुकने के लिए कहते हैं वो रुकते नहीं है तो फिर क्या होता है, तो है बच्चन नहीं कहे सो आए फिर मरीश दूर बड़ी आए तो फिर महाराज दशरथ जनित जी से कहते है माने इसके माने अभी नगर ऐसी निकल कर के बारत आगे निकल गयी नगर ऐसी तो बाहर आई गए थे नगर से बाहर आते आते तक महाराज दशरथ जी ने इन शिक्षकों को बंदीजनों को महाजनों को इन शर्षक को वापस कर लिया लेकिन नगर के बाहर भी बहुत दूर तक जनक जी के साथ साथ चले तो वहां पर रोक करके महाराज दशरथ जी ने जनक जी से इस प्रकार से बोले कि कि महेश दूर, दूर बड़े आए के महाराज जनक जी अब आप जाइए बहुत दूर चले आए वापस साहब को वहां जाना पड़ेगा तो राह बहोरी उतर नहीं खाड़े और जब वो जनक जी फिर भी नहीं जाते हैं तब महाराज दशरथ जी ने अपना रोक दिया और रथ के नीचे उतर करके खड़े की मैंने इसके मैंने हम भी जाएंगे अगर साथी चले जाओगे तो कब तक हम इसमें किसी भी चले जाओगे तो उतारे भाई ठाडे, महाराज दशरथ अपने घर से उतर करके नीचे खड़े में प्रवाह समय विदाई के समय में ये दोनों जो है उनके हृदय में दोनों के में प्रेम के सत्य आ गए और प्रेम से हो रहे है दोनों के दोनों और उनकी विदा होने से उस समय अब दोनों नने खड़े महाराज दशरथ भी खड़े हैं जरंगजी भी खड़े है और विदा का वियोग का दुख भी हो रहा है लेकिन फिर जनक जी ने क्या किया तब विदेह बोले कर बोरी तब तो राजा जनक जी ने हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से इस प्रकार प्रकाश वचन सबे सुधा जन गोरी मैंने जब बोले तो वैसे प्रेम विभल थे इसलिए बड़े प्रेम गड़ गड़ के कारण से गदगद होकर के और ऐसे विनम्रता जैसे बोले मानो वानी अपनी वो हो सुधा में अमृत के रस में डुबोई हुई वाणी हो मैंने बड़ी प्रियता के साथ में कुमलता के साथ में मधुरता के साथ में जनक जी ने, ने महाराज दशरथ से बोले की करो कवन विधि की हम आपकी बिनती किस प्रकार मैंने इसके माने करते समय फिर करनी चाहिए के समय गुण दाथा जानी चाहिए उनकी तो महाराज जनक जी स्वयं से विनती करते हैं और कहते हैं भला आपकी विनती कैसे करें आपकी क्या बड़ा हम करें आप तो वैसे इतने महान हो इतने श्रेष्ठ हो ऐसे इनको तो बोलते रहे महाराज मोहित बढ़ाई बस यही कह सकते है की कि <kohan> आपने जो है हमको बढ़ाई दी मैंने आपके सम्बन्ध से हम पहले छोटे थे तो आप बड़े हो गए अब हमने श्रेष्ठता लगती मैंने किसी की प्रशंसा करने का एक गुण है जिसकी के सानिध्य में रह करके संबंध प्राप्त करके किसी व्यक्ति में विकास बाहर तो कृतज्ञता व्यक्ति का करने का ये उपाय की हमने आपके सानिध्य में रह करके या आपको सम्बन्ध प्राप्त करके हम पहले ऐसी अधिक अपने आप को महिमावान श्रेष्ठ अपने आप को अनुभव करते हैं ऐसे के लोग जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ऐसी व्यक्ति करते हैं कि आपने तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कितना ज्ञान हमको दिया और आपके ज्ञान से हम ज्ञानवान होकर के अपने आप को पहले से कितना आपको श्रेष्ठ अनुभव कर रहे हैं तो जो श्रेष्ठता हमारे अंदर आई है वो स्वाविक कृपा से आई है इस प्रकार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है संबंध लौकिक संबंध हो या चाहे उन संबंधों में जब व्यक्ति किसी से बढ़ाई प्राप्त करता है श्रेष्ठता प्राप्त करता है संबंध से होती है उत्कृष्टता प्राप्त होती है तो करता है, जिसे जी कर रहे हैं ये कहते हैं करों कवन भी विनय बनाई बनाई के मैंने अगर हम विनय करते हैं तो बनावटी जैसी बात लगेगी इसलिए बना करके क्या कहनी बात सबसे बात तो ये हो की आपके संबंध से हम स्वयं इतने श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं तो कौशल पत्र समझी सजन कहते हैं कौशलपति समझी सजन सन सब भात तब कौशलपति के माने महाराज दशरथ समझी मैंने जन जी और सजन जो और साथ में उनके लंपी लोग इत्यादि से उन सब को सन्मान सब भात बहुत प्रकार से उनका सम्मान किया और मिलन परस्पर बिने व्यक्ति आपस में उन दोनों का मिलना एक दूसरे के प्रति बिलम्बा दिखाना अप्रीत में हृदय समात और जैसा दोनों के प्रति प्रेम है वो प्रेम हृदय में समाता है महाराज भी बहुत प्रसन्न है जनक भी बहुत प्रसन्न है दोनों संतुष्ट एक दूसरे से हैं दोनों में एक दूसरे के प्रति विनम्रता के साथ में सराहना करते हैं एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ये भाव है ये, ये स्थिति जब वो हो। जो श्रेष्ठ जनों का सज्जन लोगों का संबंध है वो इसी प्रकार का होता दुर्जन लोगों का उसकी बिक्री आजकल बहुत बात कैसे सुनने माता बरात क्या विदा हुई है से साथ करते हुए गाली बलौद करते हुए जैसे जैसे भत्ता मार मूर बाद में फिर प्रशंसा की अपनी कि मैंने उनकी खूब खबर वो भी जिंदगी है ऐसे तो एक पैसे लोगों की दुनिया है जहाँ पर ये हो रहा था और दूसरे लोगों का ऐसा जीवन है जो शास्त्र तो कहते की देखो आदर्श व्यवहार जो है इस प्रकार संबंध जो आदर्श संबंध होंगे वो इस प्रकार के है ये दोनों की तुलना करके शास्त्र को इसलिए है कि हम लोग व्यवहार में अगर इसे विपरीत कहीं आचरण व्यवहार कर रहे हैं तो इसको सुधारने का प्रयास करें उसको ध्यान दें स्त्रीह रघपते नदी सत्यम बदा चुनाखिलात्मा भक्ति प्रियुपूं जब निर्भराने काम आदिदोषरि कुरश जय राम जय जय राम दे राम जय राम जय